पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र 19 अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना तत्र का परिदेवना हे भारत ये भूत आदि में अव्यक्त थे और मध्य वर्तमान में व्यक्त है निधन मृत्यु अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं इसमें परिदेवन क्या इत्यादि से यही बात कही है अथवा सर्वदा सत्वरूप नित्यत्व तो यहाँ के लिए भी सही श्रेष्ठ काल में भी गुणों के साम्य का अत्यंत उच्छेद नहीं होता है अंश से ही वैसम्य है आवरण रूप गुण साम्य सदा ही रहता है अन्यथा अन्य साम्यवस्था का अत्यंत उच्छेद होने पर पर्वता ही न बन सकेगी इस सूत्र ने ऊर्धमूल मधर शाखम इत्यादि गीता के अव्यक्त मूल प्रभव इत्यादि मोक्ष धर्मादि का अनुसरण करके संसार रूप गुण वृक्ष का ही चतुष्पर्वतया निरूपण किया है उस वंश बाँस तुल्य गुणवृक्ष के पूर्व पूर्व तत्व आवरणों के अंश से ही उत्तर तत्व रूप से परिणत होते हैं जैसे कि समुद्र के अंश से फेन आदि रूप परिणाम हुआ करता है जैसे दूध सर्वांश से दही बन जाता है पूर्व पूर्व तत्व का सर्वांश से परिणाम होता है वैसा नहीं है उत्पन्न कार्य के कारण से पुनः पूर्वास्थ तो कारणों को स्वर्य के आवरक होने से अवस्थान सिद्ध है इसलिए सर्ग काल में भी लिंगावस्था के अवस्थान से उसकी नित्यता है। शंका प्रकृति को लेकर आठ आवरण ब्रह्मांड के सुने जाते हैं तन्मात्रा नहीं सुनी जाती है समाधान यह बात नहीं है सूक्ष्म और स्थूल के एकत्व की व्याख्या से एक मानकर आठ प्रकार का आवरण कहा है अतएव भागवत के द्वितीय स्कंध में परब्रह्म की गति में पांच भूतों की बही तन्मात्रा आवरण में गति कही है इंद्रियां कारण न होने से आवरण नहीं कही उनकी उत्पत्ति तो तन्मात्राओं के सम्मान देश में होती है जैसे कि तिलों के समान देश में सूक्ष्म तेल की उत्पत्ति होती है इधर तीन तीन अवस्थाओं में अनित्य स्वरूप वैधर्म को कहते हैं इति तीन अवस्था विशेषों की आदि उत्पत्ति में पुरुषार्थता कारण होती है आदि उत्पत्ति में उपादान कारण के व्यवच्छेद के लिए कहते हैं सर्वार्थ इति और वह अर्थ हेतु निमित्त कारण होता है अतः तीनों अवस्थाएं अनित्य कही जाती है शेष सुगम है पर्वों में नित्य और अनित्यत्व वै को कहकर पर्वी गुणों का पर्वों से वैधर्म कहते हैं गुणास्पिति सत्य आदि गुण तो सर्व विकारों में अनुगत है अतः उत्पत्ति और विनाश से शून्य है अनुपचरित नित्य है यह अभिप्राय है अलिंग अवस्था भी गुणों के सदृश नित्य नहीं है